देवी भागवत आठवां स्कंध तामिश्र आदि नरकों का वर्णन जो पुरुष राजा अथवा राज कर्मचारी होकर अधर्म पूर्वक शासन करता तथा ब्राह्मण को भी शारीरिक दंड देता है वह नरक का अधिकारी पापी व्यक्ति यमराज के दूतों द्वारा शुकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है बलवान यमदूत उसके अंगों को ईख की भांति कोल्हू में पैरते हैं वह असह्य पीड़ा के कारण स्वर से चिल्लाता रहता है जो उस प्राणी को अपने कुकर्म के फल स्वरूप अनेक दुख भोगने पड़ते हैं नारद मच्छर एवं खटमल प्रवृत्ति जंतु मनुष्य का रक्त चूसते हैं परंतु वे तो दूसरे की पीड़ा को स्वयं समझ नहीं सकते पर जो मनुष्य अन्य व्यक्तियों की व्यथा से परिचित है वह यदि उन्हें कष्ट पहुँचाता है तो उस कर्म के फलस्वरूप उसे अंधकूप नामक नरक में गिरना पड़ता है वह नरक बिल्कुल अंधकारमय है वैर चुकाने वाले पशु पक्षी मृग सर्प मच्छर जू खटमल मधुमक्खी तथा द्वंद्व सूख आदि जानवरों से वह नरक भरा रहता है निर्दयी व्यक्ति अब नरक में पहुंचता है तब वे जंतु इसे पीड़ित करने लगते हैं पीड़ा से ग्रस्त होकर वह व्यक्ति इधर उधर भागने लगता है मानव शरीर के भयानक रोगग्रस्त हो जाने पर उसमें रहने वाला जीव चक्कर काट रहा हो जो कुछ भी भोज्य पदार्थ प्राप्त हो उसे पंचयज्ञ करके विभाजित करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए यह शास्त्रोक्त नियम है जो पुरुष ऐसा नहीं करते उन्हें काक कहा जाता है इस कुछ के फल फलस्वरूप यमराज के भयंकर दूत उस पाप में प्राणी को कृमि भोजन नामक नरक में गिराते हैं इस नरक में एक लाख योजन विस्तृत एक भयंकर कृमि कुंड है भोजन बनाकर अकेला स्वयं ही खा जाने वाला व्यक्ति कीड़ा होकर इस कुंड में वास करता है देवर से विपत्ति काल न होने पर भी जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी वर्ण के लोगों से चोरी या जबरदस्ती करके सोना या रत्न छीन लेता है उसे मरने पर यमराज के दूध संद नामक नरक में गिराते हैं अग्नि के समान संतप्त लोहे के पिंडों से उसे दागते हैं जो पुरुष अगम्या स्त्री के साथ रमण करता है अथवा जो स्त्री अगम्य पुरुष के साथ मागम करती है उसे यमदूत तप्त सुरमी नामक नरक में गिरा कर कोड़े से पीटते हैं फिर लोहे की बनी जलती हुई स्त्री की मूर्ति से पुरुष को और ऐसे ही जलती हुई लौह में ही पुरुष मूर्ति से स्त्री को आलिंगन कराते हैं जो महान पापी व्यक्ति पशु आदि समस्त प्राणियों के साथ व्यवचार करता है उसे मरने पर यमराज के दूध सालमनी नामक नरक में रखते हैं यह वज्र के समान लौह में कांटों से भरा हुआ है नारद जो राजा या राजा के कर्मचारी पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते वे मर्यादा भंग रूपी पाप के कारण मरने पर वैतरणी नामक नरक में जाते हैं नरकों की खाई के समान प्रतीत होने वाली इस भयानक वैतरणी नामक नदी में यमराज के दूध उन्हें ढकल देते हैं नारद इस नरक में पड़े हुए प्राणी को जलचर जंतु चारों ओर से खाया करते हैं वे प्राणी इधर उधर भागते हैं प्राण निकलते नहीं और बाध्य होकर अपने बुरे कर्म के फल को भोगने के लिए सदा संतप्त रहते हैं वह नदी मल मूत्र पीप रक्त केश हड्डी नख चर्बी मांस और मज्जा आदि अपवित्र वस्तुओं से भरी रहती है उसी में गिरकर कर वे पापी प्राणी छटपटाते हैं जो उच्च कुल के होते हुए भी शुद्रा के स्वामी बन जाते हैं सदाचार से विमुख निर्लज्जतापूर्वक पशुव व्यवहार करते हैं उन्हें अत्यंत कष्टप्रद गतियां प्राप्त होती है वे मरने के बाद पुयोद नामक नरक में गिरते हैं वह नरक विष्ठा मूत्र कफ रक्त और मल से भरा रहता है यमराज के क्रूर दूत बड़े दुराग्रह के साथ उस नरक में पड़े हुए प्राणी को ये अपवित्र वस्तुएं खाने को विवश करते हैं